छो सहू राम कंसे अको सपहार तनायो भर भेरवी दुख सह सभिख हथ संजय पाय संजय वाय संजय संजय दी अजा पर समाहे सभि जो कान में उपलब्धों तिरस्कार आक्रोश वचनों को प्रहारों को तथा अयोग्य, तिरस्कार शांति पूर्वक कह लेता है जो भयानक अस्टाहास्य और प्रचंड गर्जना वाले स्थानों में भी निर्भर रहता है जो सुख दुख दोनों को संभावपूर्वक सहन करता है वही भिक्षु है जो हाथ पाँव वाणी और इंद्रियों का यथार्थ संयम कर रखता है जो सदा अध्यात्म चिंतन में रथ रहता है जो अपने आप को भली भांति समाधि करता है जो सूत्रार्थ को पूरा जानने वाला है वही भिक्षु है जीवन दो प्रकार का संभव एक शरीर के लिए एक स्वयं के लिए जो शरीर के लिए ही जीते हैं मृत्यु के अतिरिक्त उनकी कोई और दूसरी नियति नहीं जो स्वयं के लिए जीना शुरू करते हैं, वे अमृत को उपलब्ध हो जाते मनुष्य मृत्यु और अमरत्व का जोड़ शरीर मरणधर्मा है शरीर में जो छिपा है वो अमरण धर्म अगर शरीर ही सब कुछ हो जाए और जीवन की आधारशिला बन जाए तो हम सिर्फ मरते हैं जीते नहीं जब तक शरीर में जो छिपा है अग्र चैतन्य आत्मा परमात्मा जो भी नाम हम उसे दें जब तक वो हमारे जीवन का आधार नहीं बनता है तब तक हम वास्तविक जीवन को जानने से वंचित ही रह जाते हैं। शरीर का जीवन इंद्रियों का जीवन है दिखाई नहीं पड़ता खुद स्मरण भी नहीं आता क्योंकि हम उसमें इतने डूबे हैं कि देखने के लिए जितनी दूरी चाहिए वो भी नहीं है परिप्रेक्ष्य चाहिए फासला चाहिए वो भी नहीं है अधिक लोग इंद्रियों के सुख के लिए ही अपने को समर्पित करते रहते हैं। इंद्रियों की बलवेदी पर ही उनका जीवन नष्ट हो जाता है। सुना है मैंने पुराने दिनों में यूनान में भोजन की टेबल पर भोजन के साथ साथ थाली के पास ही पक्षियों के पंख भी रखे जाते थे ताकि अगर भोजन बहुत पसंद आया हो तो आप पंख को उठा के वमन कर ले गले में झुला के और फिर से भोजन कर सकें। सम्राट नीरो के संबंध में कहा जाता है वो तो दिन में कम से कम 20 बार भोजन करता था बीस बार भोजन करने की जरूरी है कि हर बार भोजन के बाद उल्टी की जाए ताकि शरीर में भोजन न पहुंच पाए भूख बनी रहे तो सम्राट नीरो के पास दो चिकित्सक सदा सिर्फ वमन करवाने के लिए रहते थे सिर्फ स्वाद के लिए जैसे जीवन है और उस बात के लिए कष्ट बीस सहने की तैयारी है बीस दफा वमन करना भोजन करना तो जैसे सारा जीवन ही एक ही काम में लीन हो गया जैसे आदमी सिर्फ एक यंत्र है जिसमें भोजन डालना है, और आदमी का जैसे सारा सुख स्वाद में ठहर गया निरोग अतिशयोक्ति मालूम पड़ता है लेकिन हम भी बहुत भिन्न नहीं बीस बार हम भोजन न करते हो लेकिन 20 बार आकांक्षा जरूर करते हैं। हमारी जो आकांक्षा है नीरों ने उसे सत्य बना लिया वास्तविक बना लिया था इतना ही फर्क है लेकिन बहुत लोग हैं जो 24 घंटे भोजन का चिंतन कर रहे है चिंतन भी भोजन करने जैसा ही है क्योंकि चिंतन में भी उतना ही जीवन उतनी ही शक्ति उतनी ही ऊर्जा नष्ट हो रही है छ लोग हैं जो काम वासना के लिए ही जीते रहते हैं जैसे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि शरीर किसी भांति काम वासना का सुख ले ले क्षण भर को डूब जाए बेहोशी में फिर उनका चित्र चौबीस घंटे यही सोचता रहता है फिर उनकी कविता हो कि उनका उपन्यास हो कि उनकी फिल्म हो कि उनका संगीत हो नृत्य हो सभी काम वासना से आपूर्ण होता है अगर हम आधुनिक जीवन को ठीक से देखें और आधुनिक मन का ठीक विश्लेषण करें तो ऐसा लगता है जैसे आदमी सिर्फ जमीन पर इसलिए है शरीर सिर्फ इसलिए है कि किसी तरह काम उत्तेजना न उसको नष्ट कर लिया जाए और ये पागलपन इतनी दूर तक प्रवेश कर जाता है कि जिन चीजों से काम वाटना का कोई भी संबंध नहीं है उन्हें भी हम काम वासना से ही जोड़कर चलते हैं अखबार देखें विज्ञापन देखें जिनका कोई संबंध काम वासना से नहीं है उन चीजों को भी बेचना हो तो उनको काम प्रतीकों के साथ जोड़ना पड़ता है कार का क्या संबंध है काम वासना से लेकिन उसके पास एक सुंदर नग्न स्त्री को खड़ा कर दिया जाए तो कार का विज्ञापन ज्यादा प्रभावकारी हो जाता है लोग कार को नहीं खरीदते जैसे उस नग्न स्त्री को कार के पास खड़ा हुआ खरीद लेते सिगरेट बेचनी हो कि कुछ भी बेचना हो सारी चिंता इस बात की है कि मनुष्य का मन शायद काम वासना से ही प्रभावित होता है और किसी चीज से नहीं तो जिस चीज को हम सेक्स से जोड़ने वो बिक जाती है करीब करीब नब्बे प्रतिशत लोग काम भोगने में नष्ट हो जाते हैं कुछ दस प्रतिशत ऐसे लोग भी हैं जो काम से लड़ने में नष्ट होते हैं उनका पूरा जीवन भोगी से ठीक विपरीत है कि वे चौबीस घंटे लड़ रहे हैं कि काम वासना मन को ना पकड़ ले। लेकिन ध्यान रहे दोनों ही काम वासना के इर्द गिर्द घूम के मिट जाते हैं और दोनों की नजर काम वासना पर ही लगी रहती है ऐसी हमारी सारी इंद्रियां है किसी को कान का सुख है तो वो संगीत सुन सुन के जीवन को व्यतीत कर है। किसी को स्पर्श का सुख है किसी को गंध का सुख है लेकिन हम कहीं न कहीं किसी इंद्री के पास अपने को ठहरा लेते हैं और जो इंद्री हमारे जीवन में प्रमुख बन जाती है वही हमारी आत्मा की हत्या का कारण हो जाती है शरीर के भीतर जो छिपा है उसकी कोई भी इंद्री नहीं है शरीर में इंद्रियां हैं और इंद्रियां उपयोगी हो सकती हैं लेकिन उसी के लिए जो बुद्धिमान है इंद्रियां सेवक हो सकती हैं। सेवक होनी चाहिए यही उनका प्रयोजन है ये शरीर भी सीढ़ी बन सकता है उस तक पहुंचने की जो असरी है और जब तक कोई व्यक्ति शरीर को सीढ़ी नहीं बना देता साधन नहीं बना लेता है पार जाने का से ऊपर उठने का तब तक वो मूल है अज्ञानी है शरीर में मनुष्य है लेकिन शरीर ही नहीं है शरीर के भीतर है निवासी है लेकिन शरीर से भिन्न और अलग है उस भिन्नता का अनुभव जब तक ना हो तब तक आनंद का कोई भी पता न चलेगा सुख का छोटा सा अनुभव हो सकता है इंद्रियों से लेकिन जितना सुख आप खरीदेंगे उतना ही दुख भी आप खरीदते चले जाते हैं। हर इंद्री के साथ सुख दुख संयुक्त मात्रा में जुड़े हैं। दुख कीमत है जो चुकानी पड़ती है इंद्री के सुख पाने के लिए लेकिन हम दुख चुकाने को राजी हैं। और इसी आशा में जीते हैं कि ये जो बबूले की तरह थोड़े से सुख मिलते हैं ये कभी ठहर जाएंगे पानी के बबूले हैं छु भी नहीं पाते और मिट जाते हैं और पूरा जीवन हमारा अनुभव कहता है कि कोई सुख ठहरता नहीं फिर भी न ठहरने वाले सुख के लिए हम संघर्षरत रहते हैं और इसी संघर्ष में मृत्यु हमें पकड़ देती है नष्ट हो जाते। है धर्म की शुरुआत उस व्यक्ति की चेतना में होती है जिससे ये दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है तो जिनका मैं पीछा कर रहा हूं वो पानी के बबूले हैं उन्हें पादलों तो कुछ मिलता नहीं और पाके बबूला टूट जाता है और दुख लाता है उन्हें न पापूर्ण तो पीड़ा होती है इन बबूलों को जब कोई देखता रहता है तब्ठ भाव से और बह जाने देता है न उन्हें पकड़ने की कोशिश करता न उनके फूट जाने पर चिंतित होता उनसे अपने को दूर कर लेता है वही व्यक्ति भिक्षु है लेकिन मरते दम तक हम बच्चों की तरह छोटे बच्चे तितलियों के पीछे दौड़ते रहते हैं बूढ़े पर हंसते हैं कि क्या तितलियों के पीछे दौड़ रहे हो लेकिन बूढ़े भी तितियों के पीछे ही दौड़ते रहते हैं तितलियां बदल जाती हैं। इनकी अपनी हैं, बूढ़ों की अपनी तितलियां हैं बच्चों की अपनी तितलियां हैं जवानों की अपनी तितलियां हैं, लेकिन सभी लोग रोशनी में चमक गए प्रकाश में चमक गए रंगों के पीछे दौड़ता रहता इंद्रधनसों के पीछे दौड़ता अंत समय तक भी ये पीछा छूटता नहीं मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन की लड़की काफी उम्र हो गई तीस वर्ष हो गए और उसे पति नहीं मिल रहा है खोजती है माँ बाप भी परेशान हो गए हैं खोज खोज के उम्र ढलती जाती है अब और संदेह होने लगा कि अब शायद विवाह न हो सकेगा तो नसरुद्दीन की लड़की की चिंता में नसरुद्दीन की पत्नी सो भी नहीं पाती एक दिन उसे ख्याल आया कि अखबार में खबर दे दी जाए और उसने एक बहुत सुंदर विज्ञापन बनाया और लिखा कि एक बहुत सुंदर युवती के लिए जिसके पास काफी दहेज भी है एक साहसी युवक की जरूरत है अति साहसी युवक चाहिए क्योंकि लड़की को पर्वतारोहण का और जिसमें दुस्साहस हो इतनी सुंदर और साहसी लड़की के लिए वही केवल निवेदन करे तीन दिन तक माँ बेटी प्रतीक्षा करती रही कि कोई पत्र आए तीन दिन तक कोई पत्र नहीं आया तो माँ चिंतित होने लगी लेकिन किस दिन एक पत्र आया माँ भागी हुई बाहर आई तब तक लड़की ने पत्र ले लिया और छिपा लिया माँ ने कहा पत्र मुझे देखना है किसका पत्र आया लड़की ने कहा कि आप न देखें तो अच्छा माँ ने कहा कि ये विचार मेरा ही था ये विज्ञापन का विचार था तो मैं जोर देती हूं कि मैं पत्र देखूंगी और माँ जिद कर लड़की ने कहा आप नहीं मानती तो देखने पत्र नसरुद्दीन की तरफ से था क्योंकि विज्ञापन में कोई पता तो नहीं था, था। नसरुद्दीन ही निवेदन करती है बूढ़ा आदमी भी वहीं खड़ा है जहां जवान खड़े कोई भेद नहीं जरा भी भेद नहीं है बूढ़े मन की भी वही कामनाएं हैं वही वासनाएं हैं वही इच्छाएं अंत समय तक भी आदमी शरीर में ही जीता चला जाता है इसीलिए मृत्यु इतनी दुखद है मृत्यु में कोई भी दुख नहीं हो नहीं सकता क्योंकि मृत्यु तो महाविश्राम है मृत्यु में दुख की कोई संभावना ही नहीं है लेकिन दुख होता है कभी लाख में एक आध आदमी मृत्यु में आनंद पूर्वक प्रवेश करता है सभी लोग तो दुख में ही प्रविष्ट होते हैं लेकिन दुख का कारण मृत्यु नहीं दुख का कारण हमारा इंद्रियों से है संयोग जोर है और दुख का कारण हमारी वासनाएं हैं। जैसे ही मृत्यु करीब आने लगती है, है, है, है उस टूटने का कारण दुख प्रतीत होता है और अब वासनाओं का कोई उपाय न रहेगा अब इंद्रिया खो रही है हाथ पैर शिथिल होने लगे शरीर टूटने लगा दुख है इस बात का कि कोई भी वासना तृप्त नहीं हो पाई और मौत आ गई दुख मृत्यु का नहीं इसलिए वे लोग जो वासनाओं के पार हो जाते हैं जो इंद्रियों से अपना संबंध इसके पहले की मृत्यु तोड़े स्वयं तोड़ लेते हैं वे भिक्षु और वे आनंद से मरते हैं ये बड़े मजे की बात है जो आनंद से मर सकता है वही आनंद से जी सकता है और जो दुख से मरता है वो दुख से ही जिएगा क्योंकि मृत्यु जीवन का चरम उत्कर्ष है वो आपके सारे जीवन का निचोड़ है सार है इत्र है सारे जीवन में कितने ही फूल खिले हों सबकी सुगंध मृत्यु के क्षण में आ जाती है अगर मृत्यु महा दुख है तो पूरा जीवन दुख की एक लंबी यात्रा थी मृत्यु महासुख हो सके यही धार्मिक व्यक्ति की खोज है और जो विरोधाभास है वो यह है कि जिसकी मृत्यु महासुख हो पाती है उसके पूरे जीवन पर सुख की छाया और सुख का संगीत फैल जाता है आप मृत्यु से डरते हैं डर का कारण ही यही है कि आपको अभी जीवन का कोई पता नहीं चला जिस दिन आपको जीवन का पता चल जाएगा मृत्यु मित्र है मृत्यु जीवन को नष्ट नहीं करती केवल शरीर से जीवन को अलग करती है मृत्यु जीवन को नष्ट करने का कोई आधार नहीं है मृत्यु में मृत्यु तो केवल उस जीवन से आपको अलग कर लेती जिसको आपने एकमात्र जीवन बना रखा था जैसे कोई आदमी एक दीवाल की छेद से आकाश को देख रहा हो और उसे कुछ पता ना हो कि बाहर जाके पूरे आकाश को देखा जा सकता है दिया जा सकता है और हम उसे उसके छेद से छीनने लगे खींचने लगे तो वो चिल्लाने लगे कि मेरा आकाश मत छीन मैं मर जाऊंगा यही तो मेरा जीवन है यही तो मेरी मुक्ति है, यही तो मेरा सुख है कि सूरज उगता है कि पक्षी उड़ते हैं, कि फूल खिलते हैं इस छिद से तो मैं देख पाता हूँ वो रोएगा चिल्लाएगा उसे कुछ भी पता नहीं कि हम उसे पूरे आकाश के नीचे ही ले जा रहे हैं जहाँ फूलों की तरह वो खुद भी खिल सकता है जहाँ पक्षियों की तरह वो खुद भी उड़ान भर सकता है जहाँ सूरज की तरह वो भी रोशन हो सकता है लेकिन वो अपने छिद्र को ही आकाश समझ रहा था और जो सदा छेद के पास ही बैठा रहा हो ये भ्रांति स्वाभाविक है हमारी इंद्रिया जीवन की तरफ छोटे छोटे छेद है हमारी आंख क्या है वो जो भीतर छिपा है उसके लिए एक छोटा सा छेद है शरीर से जिससे हम बाहर देख पाते हैं हमारा काम क्या है छोटा सा छेद है जिससे बाहर की भूमि भीतर आ पाती है हमारी इंद्रिया छिद्र है उन छिद्रों को ही हम जीवन समझ लिए मृत्यु हमें छिद्रों से अलग करती है। हम दुखी होते हैं क्योंकि हमारा सब कुछ छीना जा रहा है कुछ भी छीना नहीं जा रहा है अगर हम भीतर के निवासी को पहचान लें, तो मृत्यु हमें केवल छुद्रता से अलग कर रही इसलिए जो व्यक्ति भीतर के निवासी को पहचानने लगता है उसकी मृत्यु मोक्ष हो जाती है हमारा जीवन भी मृत्यु जैसा है उसकी मृत्यु भी मुक्ति बन जाती मैंने सुना है कि नसरुद्दीन एक दिन अपने मित्रों से बात कर रहा है और शिकार की अतिशयोक्तिपूर्ण घटनाएं और अनुभूतियां सुना रहा है एक जगह जाके तो बात बिल्कुल आखिरी हद पर पहुंच गई उसने कहा मैं अफ्रीका गया था ऐसे शिकार के लिए गया था चांदनी रात थी तो बंदूक बिना लिए झोपड़े के बाहर घूमने निकल गया एक भयंकर सिंह अचानक एक दृक्ष के नीचे आ गया दस फीट की दूरी रही होगी मित्र भी सांस रोक लिए बंदूक हाथ में नहीं नसरुद्दीन ने कहा सिंह दस कदम की दूरी पर तैयार खड़ा तो मित्र ने कहा फिर क्या हुआ नसरुद्दीन ने कहा कहानी को छोटा करने के लिए हाथ ने हमला किया और मेरा खात्मा कर दिया उस आदमी ने कहा नसरुद्दीन, डू यू मीन द लाइन किल्थ यू बट यू आर अ लाइफ सिटिंग जस्ट दिफॉर्म और तुम भली भाई जिंदा हो मतलब तुम्हारा क्या उसने तुम्हें खत्म कर दिया नसरुद्दीन ने कहा यू कॉल दिस बींग अफ ये मेरी जिंदगी को तुम जिंदगी कहते हो जिसे हम जिंदगी कह रहे हैं उसे हम भी जिंदगी कह नहीं सकते भला सिंह ने आपको खत्म किया हो या न किया हो आपने खुद ही अपने को खत्म कर लिया है आपका होना राख जैसा है अंगार जैसा नहीं है बुझे बुझे है किसी तरह अगर कोई जिंदगी के जीने का न्यूनतम ढंग हो मिनिमम पर जैसे दिया जलता है आखिरी वक्त में जब तेल चुप गया है बाकी ही जलती है तेल तो चुप गया तो वैसा जैसा पीला सा प्रकाश उस आखरी दिए में होता है वैसा हमारा जीवन है जर्मनी की एक बहुत क्रांतिकारी महिला हुई रोजा लग्जमबर्ग उसने अपने संस्मरण में लिखा है कि मैं ऐसे जीना चाहती हूँ जैसे कोई मसाल को दोनों तरफ से जला चाहे एक क्षण को मगर भवक के जीना चाहते हूं मैक्सिमम। वो जो पराकाष्ठा है जीवन की जो तीव्रता है इंटेंसिटी है उस तरह जीना चाहते हैं ताकि मुझे जीवन का दर्शन हो जाए ये जो न्यूनतम तो जीना है इससे तो सिर्फ राख राख का स्वाद आता है आप अपनी जवान को टोरे जिंदगी राख का एक स्वाद हो गई है यहां कुछ होता नहीं लगता घटते से मालूम होते हैं नसरुद्दीन ठीक ही कह रहा है कि तुम ऐसी जिंदगी कहते हो पर ये राख कैसे जिंदगी हो गई हर बच्चा अंगारे की तरह पैदा होता है जीवन प्रगाढ़ता से घनता से उसमें चमकता है हर बच्चा पूरी क्षमता लेके पैदा होता है कि जीवन का आखिरी और गहरा से गहरा स्वाद ले, ले लेकिन कहां खो जाता है वो सब और मरते दम हम क्यों बुझे बुझे मर जाते हैं और इसे हम जीवन की प्रगति कहते हैं ये तो रात ये तो पतन है। बच्चे कहीं ज्यादा जीवित होते हैं बजाय बूढ़ों के होले उल्टा चाहिए अगर आदमी ठीक ठीक जिया हो जिसको महावीर सम्यक जीवन कहते हैं अगर ठीक ठीक जिया हो तो बुढ़ापे में जीवन अपने पूरे निखार पर होगा क्योंकि इतना अनुभव इतनी अग्नि इतने इतने जीवन के पथ इतने प्रयोग जीवन को और भी साफ सुथरा कुंदन की तरह निखार गए होंगे बूढ़ा तो बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा लेकिन बूढ़ा तो बिल्कुल मरने के पहले मर चुका होता है हम सब बूढ़ा पे सुधे भी थे जीवन में कहीं कोई बुनियादी भूल हो रही है और वो बुनियादी भूल यह है कि जहां जीवन का स्रोत है वहां हम जीवन को नहीं खोजते और जहां जीवन के अनुभव के छिद्र हैं वहीं हम जीवन को टटोलते हैं इंद्रियों में नहीं इंद्रियों के पीछे जो छिपा है उसमें ही जीवन को पाया जा सकता है लेकिन आप दो काम कर सकते हैं आसानी से या तो इंद्रियों को भोगने में लगे रहें और जब थक जाए और परेशान हो जाए तो इंद्रियों से लड़ने में लग जाए लेकिन दोनों हालत में आप चूक जाएंगे मंजिल से न तो भोगने वाला उसे पाता है और न लड़ने वाला उसे पाता है सिर्फ भीतर जागने वाला उसे पाता है भोगने वाला भी इंद्रियों से ही उलझा रहता है और लड़ने वाला भी इंद्रियों से उलझा रहता है आप संसारी हो कि सन्यासी हो कि ग्रस्त हो कि साधु हो आप दोनों हालत में इंद्रियों से ही उलझते रहते हैं आप दिनराज स्वाद का चिंतन करते रहते हैं साधु दिन स्वाद का चिंतन न आए इस कोशिश में लगा रहता है लेकिन बड़ा मजा यह है कि जिससे विस्मरण करना हो उसे उस विस्मरण करना असंभव है विस्मरण स्मरण की एक कला एक ढंग है सच तो यह है कि आप किसी को स्मरण करना चाहें तो शायद भूल भी जाएं और किसी को विस्मरण करना चाहें तो भूल नहीं सकते कोशिश करके देखें किसी को भूलने की कोशिश करें और आप पाएंगे भूलने की हर कोशिश याद बन जाती क्योंकि तो भूलने में भी याद तो करना ही पड़ता है शायद तो भोजन का उतना चिंतन नहीं करता जितना साधु करता है वो भुलाने की कोशिश में लगा है भोगी शायद स्त्री पुरुष के संबंध में उतना नहीं सोचता जितना साधु सोचता है वो भुलाने में लगा है मगर दोनों ही घिरे हैं एक ही बीमारी से छिद्रों से पीड़ित है और उस तरफ ध्यान की धारा नहीं बह रही जहां मालिक छिपा है शरीर एक यंत्र है और बड़ा कीमती यंत्र है। अभी तक पृथ्वी पर उतना कोई दूसरा कीमती यंत्र बन नहीं सका किसी दिन बन जाए मैंने सुना है कि ऐसा 1900, उन्नीस सौ उन्नीसवी सदी पूरी हो गई बीसवीं सदी पूरी हो गई और इक्कीसवीं सदी का अंत आ रहा है इन तीन सदियों में कंप्यूटर का विकास होता चला गया अब मैंने एक घटना सुनी है कि इक्कीसवीं सदी के प्रारंभ में एक इतना महान विशाल का एक कम्प्यूटर यंत्र तैयार हो गया कि सारे दुनिया के वैज्ञानिक उसके उद्घाटन के अवसर पर इकट्ठे हुए क्योंकि वो मनुष्य की अब तक बनाई गई यांत्रिक खोजों में सर्वाधिक श्रेष्ठतम बात कंप्यूटर ऐसा कोई भी सवाल नहीं जिसका जवाब न दे सकता हो ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसको ये क्षण में हल न कर सकता हो जिसको मनुष्य का मस्तिष्क हजारों साल में हल कर सके उससे यह क्षण में हल कर देगा स्वभाव था कि सारे दुनिया के वैज्ञानिक इकट्ठे हुए और उद्घाटन किया जाना था किसी सवाल को पूछकर और दो वैज्ञानिक सोचने लगे कि क्या सवाल पूछे सभी सवाल छोटे मालूम पढ़ने लगे क्योंकि वो क्षण में जवाब देगा कोई ऐसा सवाल पूछे कि यह यंत्र भी थोड़ी देर को चिंता में पड़ जाए लेकिन कोई सवाल नहीं सूझ रहा था क्योंकि वैज्ञानिकों को भी पता था कि ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसे ये यंत्र जवाब न दे, और तभी बुहारी लगाने वाले आदमी ने जो कि परेशान हो गया बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रहा था कि कब पूछा जाए कब पूछा जाए और देर होती जाती थी उसने जाके यंत्र के सामने पूछा इस गॉड क्या ईश्वर है यंत्र चल पड़ा बल्ब जले बुझे खटपट हुई भीतर कुछ सरकन हुई और भीतर से आवाज आएगी नाव देअ क्योंकि यंत्र अब ये कह रहा है कि मैं हूं नाव देर इज वैज्ञानिक बहुत परेशान हुए कि ईश्वर अब है उन्होंने पूछा कि क्या मतलब तो उस यंत्र ने कहा कि मेरे पहले कोई ईश्वर नहीं था आदमी का यंत्र अभी सर्वाधिक श्रेष्ठतम है लेकिन यंत्र भी किस सदी में यह अनुभव कर सकता है कि मैं ईश्वर हूं अगर प्रतिभा इतनी विकसित हो जाए तो उसके भीतर भी प्राणों का संचार हो जाएगा और आप उस यंत्र में न कितने जन्मों से जी रहे जहां प्रतिभा का संचार है लेकिन आपको अभी अनुभव नहीं हो पाया कि ईश्वर है और लोग पूछते ही चले जाते हैं कि ईश्वर कहां है और ईश्वर उनके भीतर छिपा है जो पूछ रहा है वही ईश्वर है वही चैतन्य की धारा लेकिन उस तरफ हमारी नजर नहीं ने, हमारी धारा बाहर की तरफ बहती दूसरों की तरफ बहती अपनी तरफ नहीं बहती जब धारा अपनी तरफ बहने लगती है तो संन्यास फलित होता है महावीर के सूत्र को हम समझे उस सूत्र में बड़ी सरलता से बहुत सी कीमत की बातें कही गई है जो कान में कांटे के समान चुमने वाले आक्रोश वचनों को प्रहारों को अयोग, उपालंभों को तिरस्कार अपमान को शांतिपूर्वक सह लेता है जो भयानक अटहास और प्रचंड गर्जना वाले स्थानों में भी निर्भय रहता है जो सुख दुख दोनों को संभावपूर्वक सहन करता है वही भिक्षु है सब शब्द सीधे सीधे समझ में आते हैं लेकिन उनके भीतर बहुत कुछ छिपा है जो एकदम से ख्याल में नहीं आता आमतौर पर ये समझा जाता है कि जो जिसको हम गाली दें अपमान करें वो अगर शांति से सहले तो बड़ा शांत आदमी अच्छा आदमी इतनी ही बात नहीं इतनी बात तो स्वार्थी आदमी भी कर सकता है इतनी बात तो चालाक आदमी भी कर सकता है इतनी बात तो जिसको थोड़ी सी बुद्धि है जो जीवन में वर्ष के उपद्रवनी खड़े करना चाहता वो भी कर सकता है महावीर इतने पर समाप्त नहीं हो रहे हैं महावीर का ये कहना कि बाहर से अगर कांटों की तरह चुभने वाले वचन भी कानों में पड़े आग जला देने वाले वचन आसपास आ जाएं, अपमान और तिरस्कार फेंका जाए जलते हुए तीर की तरह छाती में चुप जाएं, तो भी शांत रहना शांत रहने का यहां प्रयोजन शांति नहीं है शांत रहने का यहां प्रयोजन है कि दूसरे को मूल्य मत देना हम उसी मात्रा में मूल्य देते हैं वचनों को जितना हम दूसरे को मूल्य देते हैं इसे थोड़ा समझे अगर आपका मित्र गाली दे तो ज्यादा अखरेगा शत्रु गाली दे उतना नहीं अखरेगा गाली वही होगी गाली एक ही है शत्रु देता है तो नहीं अखरती मित्र देता है तो अखरती है क्योंकि शत्रु से अपेक्षा ही है कि देगा और मित्र से अपेक्षा नहीं है कि देगा कौन देता है इससे अखरने का संबंध है अगर एक शराबी आपके पैर पर तो पैर रख दे तो अखरता नहीं समझते हैं कि बेहोश और हे होश से बड़ा हुआ आदमी आपके पैर पर पैर रख दे तो अखर जाता है तो कल शुरू हो है एक बच्चा आपका अपमान आप कर दे तो नहीं अखरता है लेकिन एक बूढ़ा आपका अपमान आप कर दे तो अखरता है क्योंकि तो बच्चे को हम माफ कर सकते हैं बूढ़े को माफ करना मुश्किल हो जाता है हमें क्या अखरता है इस बात पर निर्भर करता है कि जिसने गाली दी अपमान किया उसका मूल्य कितना था उस मूल्य पर सब निर्भर होता है दूसरे का मूल्य है इसलिए अपमान करता है दूसरे का मूल्य है इसलिए सम्मान अच्छा लगता है दूसरे का कोई भी मूल्य न रह जाए तो व्यक्ति सन्यासी तो दूसरा सम्मान करे तो ठीक अपमान करे तो ठीक ये दूसरे का अपना काम है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं मैंने दूसरे के ऊपर से अपना सारा मूल्यांकन अलग कर लिया है दूसरा दूसरा है और अगर गाली निकलती है तो ये उसके भीतर की घटना है इससे मेरा कोई संबंध नहीं जैसे किसी वृक्ष में कांटा लगता है वृक्ष की भीतरी घटना इससे मैं नाराज नहीं होता यह कि मैं नाराज हूं कि बबूल में बहुत कांटे लगे हैं जब आप बबूल के पास से निकलते हैं तो आप कभी भी ये नहीं सोचते कि मेरे लिए कांटे लगाए गए ये बबूल का अपना गुणधर्म है और गुलाब के फूल में जब फूल खिलता है तब भी सोचने का कोई कारण नहीं की फूल आपके लिए खिल रहा है ये गुलाब का गुणधर्म है महावीर कहते हैं दूसरा क्या कर रहा है ये उसकी अपनी भीतरी व्यवस्था की बात है उसके जीवन से गाली निकल रही है ये उसके भीतर लगा हुआ कांटा है उसके भीतर से प्रशंसा आ रही है ये उसके भीतर खिला फूल है आप क्यों परेशान हैं आपसे इसका कोई भी लेना देना नहीं ये संयोग की बात है कि आप बबूल के कांटे के पास से निकले ये संयोग की बात है कि गुलाब का फूल खिल रहा था और आप रास्ते से निकले इसे थोड़ा समझे क्योंकि जिस आदमी ने आपको गाली दी है अगर आप ना भी मिलते तो मनस्पित कहते हैं वो गाली देता किसी और को देता गाली देने से वो नहीं बच सकता था गाली उसके भीतर इकट्ठी हो रही थी अपमान उसके भीतर भारी हो रहा था आप कारण नहीं है आप सिर्फ निमित्त निमित्त कोई भी एक्स वाई जेड हो सकता था ये आप अपने अनुभव से देखें तो आपको ख्याल आ जाएगा कभी आप बैठे हैं क्रोध उबल रहा है तो छोटा बच्चा अपने खिलौने से खेल रहा है तो उसको ही आप दान चपट शुरू कर देते बच्चे में कोई कारण नहीं है वो कल भी खेलता था परसों भी खेलता था वो रोज ही अपने खिलौने से ऐसे ही खेलता था लेकिन परसों आपके भीतर क्रोध नहीं उबल रहा था तो आप चुपचाप मुस्कुराते रहे उसका शोरगुल भी आनंददायी मालूम हो रहा था वो ना च तो आप प्रसन्न थे घर में जीवन मालूम हो रहा था आज वो नाच रहा है कूद रहा है तो आपको क्रोध उठ है क्रोध होता है उसका नाचना कूदना निमित्त बन रहा है वो बच्चा आपके क्रोध का भागीदार हो जाएगा और छोटे बच्चों को कभी समझ में नहीं आता कि क्यों उन पर क्रोध किया गया क्योंकि उनको अभी दूसरे से इतना संबंध नहीं बना है वो अभी अपने में जीते इसमें छोटे बच्चे बहुत हैरान हो जाते हैं कि अकार कोई भी कारण नहीं था और माँ बाप उन पर टूट पड़ते हैं अगर बच्चा ना मिले तो आप अपनी पत्नी पे टूट पड़ेंगे अगर कुछ भी ना हो तो ये भी हो सकता है कि आप निर्जीव वस्तुओं पर टूट पड़े क्या आप अखबार को जोर से गाली देकर पटक दें क्या आप रेडियो को गुस्से से बंद करने को उसका ना भी टूट जाए जिस दिन स्त्रियॉँ नाराज होती हैं उस दिन घर में बर्तन ज्यादा टूटते ऐसे महंगा नहीं है ये पति का सिर टूटे इससे प्लेट का टूट जाना बैठे सस्ता ही है स्त्री भी भरोसा नहीं कर सकती कि उसने प्लेट छोड़ दी वो भी सोचती है कि छूट गई लेकिन कभी नहीं छूटी थी कल नहीं छूटी परसों नहीं छूटी और रोज अनुपात अलग अलग होता है अगर आप अपने क्रोध का हिसाब रखें और बर्तनों के टूटने का हिसाब रखें आप जल्दी ही पूरा आंकड़ा निकाल लेंगे कि जिस दिन क्रोध ज्यादा होता है उस दिन हाथ छोड़ना चाहते हैं शियस कोई जान के भी पत्नी नहीं छोड़ रही क्योंकि नुकसान तो घर का ही हो रहा है लेकिन छूटता है मनुष्य कहते हैं कि कारों के द्वारा ड्राइवरों के द्वारा जो दुर्घटनाएं होती हैं उनमें 50 प्रतिशत का कारण क्रोध है कारें नहीं है। क्रोध में आदमी एक्सीटर को जोर से दबाए चला जाता है और दबाने में रस लेता है किसी को भी दबाने में एक्सीटर को दबाता है क्रोधी आदमी तेज रफ्तार से कार दौड़ा देता है क्रोध आदमी कोई भी चीज पर त्वरा से जाना चाहता गति से जाना चाहता है तो रास्तों में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो 50 प्रतिशत तो आर्थिक क्रोध के कारण है और थोड़ी घटनाएं नहीं हो रही दूसरे महायुद्ध में एक वर्ष में जितने लोग मरे उससे दोगुने लोग कारों की दुर्घटनाओं से हर वर्ष मर रहे हैं महायुद्ध वगैरह का कोई मूल्य नहीं है कितना ही बड़ा महायुद्ध करो जितने लोग सड़कों पर लोगों को मार रहे हैं उतना आप युद्ध करके भी नहीं मार सकते ये कौन लोग हैं और आपका भी ख्याल करना कि जब आप क्रोध में होते हैं तो आप जोर से हार्न बजाते हैं जोर से एक्सीटर दबाते हैं कार को भगाते हैं सामने वाला आदमी लगता है बिल्कुल धीमी रफ्तार से जा रहा है हर एक हट जाए सारी दुनिया रास्ता दे दे तो आप अपनी पूरी गति में आ जाए ये जो क्रोध है एक्सीलेटर से कोई भी संबंध नहीं है अगर एक्सीटर को भी होश होता आप जैसा तो वो भी कहता कि क्यों मुझे परेशान कर रहे हो वो भी दुखी होता महावीर ये कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जीता है अपनी भीतरी नियति से उसके भीतर जो भी आता है बाहर आता है वो उसके भीतर से आ रहा है उसका संबंध उससे है उसका संबंध आपसे नहीं आप शांत रह सकते इस अगर ये बात समझ में आ जाए तो शांत रहने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा अगर शांत रहने का प्रयास करोगे तो वो प्रयास भी अशांति है किसी ने गाली दी और आपने अपने को समझाया और अपने को शांत रखा और अपने को दबाया तो आसान तो आप हो चुके हैं अब इतना ही होगा कि ये जो आदमी गाली दे रहा है इसने जो क्रोध पैदा किया इस पर ना निकलेगा किसी और पे निकलेगा इतना ही होगा कहीं जाके ये बह जाएगा और जब तक नहीं बहेगा तब तक आप भारी रहेंगे आखिर क्रोध का मजा क्या है क्रोध करके आपको क्या सुख मिलता है इतना सुख मिलता है कि क्रोध से जो भारीपन और ज्वार और बुखार आ जाता है जो फिवरिटनेस छा जाती है वो निकल जाती है जापान में और जापान मनुष्य के मन के संबंध में काफी कुशल है हर फैक्ट्री में बुरी फैक्ट्रियों में, पिछले महायुद्ध के बाद मैनेजर और मालिक के पुतले रख दिए हैं उन्होंने कि जब भी किसी कर्मचारी को गुस्सा आए वो जाके पिटाई कर सके एक कमरा है हर बड़ी फैक्ट्री में जहाँ मालिक मैनेजर बड़े अधिकारियों के पुतले रखे हुए हैं गुस्सा तो आता ही है तो आदमी चले जाते हैं उठाकर डंडा उनकी पिटाई कर देते हैं गाली गलौज बक देते हैं हल्के होकर मुस्कुराते हुए बाहर आ जाते हैं लोग पुतले जलाते हैं जब नाराज हो जाते हैं किसी से और कभी कभी हजारों साल लग जाते हैं होली पर हम होली का का अभी तक जलाया चले जा रहा है पुरानी नाराजगी हजारों साल पुरानी लेकिन अभी भी राहत मिलती होली पे जितने लोग हल्के होते हैं उतने किसी अवसर पर नहीं होते होली राहत का अवसर क्रोध गाली गलौद जो भी निकालना वो आप सब निकाल देते हैं एक दिन के लिए सब छूट होती कोई नीति नहीं होती कोई धर्म नहीं होता कोई महावीर बुद्ध बीच में बाधा नहीं देते उस एक दिन के लिए आप बिल्कुल मुक्त है जो आप वर्षों से कहना चाहते थे करना चाहते थे वो कर सकते हैं कह सकते हैं बहुत समझदार लोगों ने होली खोजी होगी जो मनुष्य मन को समझते है की तो उसमें कोई नाली भी चाहिए जिससे गंदा पानी बाहर निकल जाए अभी इस समय से बहुत से बुद्धिमान समझाते हैं की बात ठीक नहीं है होली पर सद व्यवहार करो गाली गलोज मत बो भजन कीर्तन करो ये ना समझे इन्हें कुछ पता नहीं आदमी का होली आदमी को हल्का करती है और जब तक आदमी जैसा है तब तक होली जैसे त्योहार की जरूरत रहेगी आदमी जिस दिन बुद्ध महावीर जैसा हो जाएगा उस दिन होली गिर जाएगी उसके पहले होली गिराना खतरनाक सच तो ये है कि जैसा आदमी उसे देख हर महीने होली होनी चाहिए हर महीने एक दिन आप सब नीति नियम के बंधन अलग हो जाने चाहिए ताकि जो जो भर गया है जो जो घाव में मवाद पैदा हो गई है वो आप निकाल सके एक बड़े मजे की बात है कि होली के दिन अगर कोई आपको गाली दे तो आप ये नहीं समझते कि आपको गाली दे रहा है आप समझते हैं कि अपनी गाली निकाल रहा है लेकिन गैर होली के दिन कोई आपको गाली दे तो आपको गाली देता है महावीर कहते हैं उस दिन भी वो अपनी ही गाली निकालता है होली या गैर होली से फर्क नहीं पड़ता हम जो भी करते हैं वो हमारे भीतर से आता है दूसरा केवल निमित्त है खूंटी की तरह उसमें हम टांग देते हैं अगर ये बोध हो जाए तो जीवन में एक शांति आएगी जो प्रयास से नहीं आती जीवन में एक शांति आएगी जो मुर्दा नहीं होगी दमन की नहीं होगी जीवंत होगी मुल्ला नसरुद्दीन पर मुकदमा था तो उसने अपनी पत्नी के सिर पर कुल्हाड़ी मार दी और पत्नी मर गई और मजिस्ट्रेट ने पूछा कि नसरुद्दीन और तुम बार बार कहे जाते हो कि यू आर ए मैन ऑफ पीस और तुम कहे चले जाते हो कि तुम बड़े शांतिवादी हो और बड़े शांति को प्रेम करने वाले लगते हो नसरुद्दीन ने कहा की निश्चित ही मैं शांतिवादी हूँ और जब कुल्हाड़ी मेरी पत्नी के सिर पर पड़ी तो जैसी शांति मेरे घर में थी वैसी इसके पहले कभी नहीं देखी जो शांति का क्षण मैंने देखा है उस वक्त वैसा पहले कभी नहीं देखा था आप अपने चारों तरफ लोगों को मार के भी शांति अनुभव कर सकते हैं जो आप सब कर रहे हैं जब आप पत्नी को दबा देते हैं और बेटे को दबा देते हैं जब आप अपने नौकर को गाली दे देते हैं और दबा देते हैं और जब आप बर्तन तोड़ देते हैं तो आप क्या कर रहे हैं अपने चारों तरफ आप मृत्यु के माध्यम से शांति ला रहे हैं ये शांति है मुर्दा है और ये शांति ज्यादा देर टिकेगी नहीं क्योंकि शांति में उपद्रव के बीच छिपे ही है क्योंकि जो आप कर रहे हैं वही आपके आस के लोग आपके प्रति भी करेंगे ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए कलह का स्थगन है ये पोस्टपोनमेंट है और ये शांति उपद्रव से भरी हुई है उपद्रव उसके भीतर पल रहा है एक और शांति है जो आस पास मृत्यु लाके नहीं अपने भीतर जीवन को जगा के उपलब्ध की जाती है, और जब अपने भीतर जीवन जगता है तो आदमी अनुभव कर लेता है कि कोई भी मुझसे प्रयोजन नहीं है किसी का भी ध्यान रहे ये भी हमारा अहंकार है हम सोचते हैं सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं गाली देने वाला मुझे गाली दे रहा है प्रशंसा करने वाला मेरी प्रशंसा कर रहा है हम सब ये समझते हैं कि सारा जगत जैसे हम केंद्र हैं और सारा जगत हमारी चाणों पर चल रहा है कोई रास्ते पर हंसता है तो मेरे लिए हंस रहा है कोई खुरफुसफुस करके बात करता है तो जरूर मेरी बात कर रहा है जैसे कि मैं इस जगत में हूं और बाकी सारे लोग मेरे लिए है किसी को प्रयोजन नहीं है किसी को अर्थ नहीं है अगर वो फुसफुसा के बात कर रहे हैं तो भी उनके कारण अपने हैं अगर कोई हंस रहा है तो भी उसके कारण अपने आप अपने को बीच में मत डाले लेकिन आप मान नहीं सकते आप हर जगह अपने को बीच में खड़ा कर लेते हैं जब तक बीच में नहीं होता तब तक आपको चैन नहीं होता मुल्ला मुला नीन के घर एक मेहमान आया हुआ मेहमान धनपति था कुलीन था सुसंस्कृत था और उसने पता था कि मुल्ला नसरुद्दीन के गांव में एक रिवाज कि घर का जो मुखिया है भोजन की टेबल पर वो सिर की तरफ बैठता जगह बैठ था वो रिवाज कभी नहीं तोड़ा जाता आदमी था लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन ने धनी आदमी था बड़ा आदमी था कीमती आदमी था तो उससे कहा कि आप खाने की मेज पर इस जगह बैठे सिर की तरफ उस आदमी ने कहा कि नहीं क्षमा करे नसरुद्दीन ये नहीं हो सकता जैसा इस गांव का रिवाज है वही उचित है आठ ही इस पर बैठे हैं आप घर के मुखिया हैं। वो नहीं माना तो नसरुद्दीन गुस्से में आ गया उसने कहा तुमने समझा क्या है नसरुद्दीन जहां बैठेगा वहीं टेबल का सिर तुम बैठो वही इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जहां बैठूंगा वहीं मुखिया बैठा हुआ है एक तो फनसुद्दीन के गांव में एक विवाद था सारे पंडित इकट्ठे हुए सारे ज्ञानी इकट्ठे हुए नसरुद्दीन को नहीं बुलाया क्योंकि कुछ उपद्रव कर दे, कुछ गलत सही बात कह दे लेकिन नसरुद्दीन को खबर लगी तो वो पहुंचा लेकिन हाल भर चुका था, मंच भर चुकी थी नेतागण बैठ चुके थे कोई आदमी अध्यक्ष हो चुका था नसरुद्दीन जहां जूते पड़े थे वही बैठ गया और वही उसने धीरे धीरे कहानी किस्से कहने शुरू कर दिए थोड़ी देर में लोग उसमें उत्सुक हो गए वो आदमी ऐसा था लोगों ने पीठ कर ली मंच की तरफ और उसकी बात सुनने लगे धीरे धीरे आधा हाल उस तरफ मुड़ गया आखिर सभापति ने कहा कि नसरुद्दीन क्यों उपद्रव कर रहे हो क्यों अराजकता पैदा कर रहे हो नसरुद्दीन ने कहा मैं नहीं कर रहा आई एम द प्रेसिडेंट आई एम ऑलवेज द प्रेसिडेंट मैं कहीं भी रहूं इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं तुम चलाओ अपनी सभा मैं सभापति मेरा कोई दूसरा स्थान है ही नहीं मैं कहा बैठू इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप भी अपने मन में तो यही धारणा लेके चलते हैं कि सारे चांद सारे आपको केंद्र मान के घूम रहे हैं इसलिए जब पहली दफा वैज्ञानिकों ने खोजा कि पृथ्वी केंद्र नहीं है जगत का तो मनुष्य के अहंकार को बड़ी चोट पहुंची और आदमी ने बड़ी जिदकी की कि हो यह हो ही नहीं सकता सूरज चांद सब पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं पृथ्वी बीच में है सारे जगत का केंद्र है लेकिन जब वैज्ञानिकों ने सिद्धि कर दिया कि पृथ्वी केंद्र नहीं है और बजाय इसके कि सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है ज्यादा सत्य यही है कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रही है मनुष्य के अहंकार को भयंकर चोट पहुंची क्योंकि जिस पृथ्वी पर मनुष्य रह रहा है सभी कुछ उसके चारों तरफ घूमना चाहिए बनट का कहता था कि वैज्ञानिक जरूर कहीं भूल कर रहे हैं ये हो नहीं सकता कि पृथ्वी और सूरज का चक्कर काटे सूरज ही पृथ्वी का चक्कर काट रहा है और एक दफा वो बोल रहा था तो किसी ने खड़े होकर कि बनरसा आप भी हद बेहूदी बात कर रहे हैं अब ये सिद्ध हो चुका है अब इसको कहने की कोई जरूरत नहीं और आपके पास क्या प्रमाण थे कि सूरज पृथ्वी का चक्कर काट रहा है बनरसा ने कहा प्रमाण की क्या जरूरत है जिस पृथ्वी पर बनरसा रहता है सूरज उसका चक्कर काटेगा ही और अन्य अन्यथा होने का कोई उपाय नहीं वो व्यंग कर रहा था लेकिन वनस्थान ने गहरे किए, आदमी अपने को हमेशा केंद्र में मान के चलता है भिक्षु वो है जिसने अपने को केंद्र मानना छोड़ दिया जिसने तोड़ दिए धारणा कि मैं केंद्र हूं दुनिया की सारी दुनिया मेरे लिए प्रसन्नता में या क्रोध में या उपेक्षा में या प्रेम में या घृणा में चल रही सारी दुनिया मेरी तरफ देखते चल रही और जो कुछ भी किया जा रहा है वो मेरे लिए किया जा रहा है जिसने ये धारणा छोड़ दी वही व्यक्ति अपमान सह सकेगा और उसे सहना नहीं पड़ेगा सहना शब्द ठीक नहीं है अपमान उसे छुएगा नहीं वैसा व्यक्ति अस्पर्शित रह जाएगा सहने का तो मतलब ये है कि छू गया फिर संभाल लिया आपने को नहीं संभालने की भी जरूरत नहीं है नहीं अपमान दूर ही गिर जाएगा अपमान उस व्यक्ति के पास तक नहीं पहुंच पाएगा अपमान पहुंच सकता है इसलिए कि हम दूसरे से मान की अपेक्षा करते थे न मान की अपेक्षा है न अपमान की न प्रशंसा की न निंदा की दूसरे का हम मूल्य नहीं मानते हैं दूसरा कुछ भी करे वो उसकी अपनी अंतरधारा और कर्मों की गति है और मैं जो कर रहा हूं वो मेरी अंतरधारा और मेरे कर्मों की गति है। लेकिन अगर ये बात ठीक से ख्याल में आ जाए तो इसका एक दूसरा महत्व परिणाम होगा और वो ये होगा कि जब मैं गाली देना चाहूंगा तब भी मैं समझूंगा कि मैं गाली देना चाह रहा हूं दूसरा कसूर नहीं कर रहा और जब मैं प्रशंसा करना चाहूंगा तब भी मैं समझूंगा कि मेरे भी प्रशंसा के गीत उठ रहे हैं दूसरा सिर्फ निमित्त और तब दोष देना और प्रशंसा देना भी गिर जाएगा और तब व्यक्ति अपनी जीवनधारा के सीधे संपर्क में आ जाता है तब वो दूसरों के साथ उलझ के व्यर्थ भटकता नहीं और तब जो भी करना है जो भी नहीं करना है उसका अंतिम निर्णय मैं हो जाता हूं फिर जिससे मुझे सुख मिलता है वो बढ़ता जाता है अपने आप जिससे मुझे दुख मिलता है वो छूटता जाता है क्योंकि मेरे अखरिक्त अब मेरा कोई मालिक ना रहा अब मैं ही नियंता हूं तो जब महावीर कह रहे हैं कि जो कान में कांटे के समान चुभने वाले आक्रोश वचनों को प्रहारों को तथा अयोग्य उपालंभों को तिरस्कार या अपमान को शांतिपूर्वक सह लेता है उसमें एक उन्होंने बड़ी अच्छी शर्त लगाई अयोग्य उपालम्भों को गलत कोई गाली दे रहा है और गाली गलत है उन्हें शांति से सह लेता है लेकिन कभी गाली सही भी हो सकती है। कोई आपको चोर कह रहा और आप चोर हैं तो महावीर कहते हैं अयोग्य उपालम्भ को शांति से सह लेना लेकिन योग्य उपालंब को सोचना सिर्फ सहमत लेना क्योंकि दूसरा एक मौका दे रहा है जहां, जहां आप अपने की धारा की परख कर सकते हैं कोई आपसे चोर कह रहा है लेकिन हम बड़ी अजीब हालत में अगर हमें कोई ऐसी गालियां दे रहा हो जो हम पर लागू नहीं होती तो तो हम उन्हें मद्देनजर भी कर सकते हैं लेकिन अगर कोई हमारे संबंध में सत्य ही कह रहा है तो फिर मद्देनजर करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो फिर उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है सत्य जितनी चोट करता है उतनी असत्य नहीं करता इसलिए जब आप से कोई कहे चोर और आप बहुत बेचैन हो जाए तो उसका मतलब बेचैनी खबर दे रही है कि आप चोर हैं अगर आप चोर ना होते इतनी बेचैनी नहीं हो सकती थी आप हंस भी सकते थे आप कहते कहीं कुछ भूल हो गई होगी जब कोई बिल्कुल छू देता है घाव को तभी आप बेचैन होते हैं जब कोई घाव को नहीं छूता तो बेचैन नहीं होते मैंने सुना है कि अब्राहम लिंकन अपने एक विरोधी नेता के संबंध में आलोचना किए आलोचना कठोर थी उस विरोधी नेता ने पत्र लिखा लिंकन को और कहा कि आप मेरे संबंध में असत्य बोलना बंद कर दे अन्यथा उचित न होगा लिंकन ने जवाब दिया कि तुम फिर से सोच लो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे संबंध में असत्य बोलना बंद कर दूं तो मुझे तुम्हारे संबंध में सत्य बोलना शुरू करना पड़ेगा और दोनों में तुम चुन लो कि क्या तुम पसंद करोगे वो आदमी भी घबरा गया ये बात तो ठीक ही थी उसने खबर भेजी कि आप असत्य ही बोले चले जाए सत्य तो और खतरनाक थे बन खा ने अपने संस्मरणों में कहा है कि किसी के संबंध में सत्य कहने से ज्यादा चोट नहीं पहुंचाई जा सकती ठीक ठीक सत्य कहने से जैसा घा हो जाता है वैसा असत्य कहने से कभी नहीं होता असत्य बड़ा मधुर असत्य का लेप बड़ा प्रीतिकर है सत्य की चोट भारी है तो जब आप ज्यादा उद्विग्न होते हो किसी के अपमान से बेचैन और विक्षिप्त हो जाते हो तो शांत बैठ कर सोचना उसने जरूर सत्य को छू दिया है तब भी उस पर विचार करने की जरूरत नहीं अपने भीतर ही अपने सत्य को परखने पर की कोशिश करना और अगर ऐसे सत्य आपके भीतर हैं, जो घाव की तरह हैं, जो छूने से पीड़ा देते हैं तो दूसरे को दोष मत देना की दूसरा छू के आपको पीड़ा पहुंचाता है अपने घाव को भरना अपने गांवों को मिटाना और उस जगह आ जाना जहां कोई कुछ भी कहे आप कोई स्पर्श ना कर पाए जीवन एक अंतर सृजन है एक इनर क्रिएटिविटी लेकिन हम अवसर खो देते हैं अगर कोई गाली देता है तो हमारा ध्यान गाली देने वाले पर पटक जाता है हम अपने को तो छोड़ ही देते हैं भूल ही जाते वो क्या कह रहा है वो कौन है गलत है? और गाली देना वाला गलत, गलत होगा ही हम उसकी भूल चूक खोजने में लग जाते हैं उस गाली के क्षण में हमें अपने भीतर खोजना चाहिए अगर गाली असत्य है तब तो कोई कारण ही नहीं अगर गाली सत्य है तो हमें अंतर निरीक्षण और अंतर चिंतन और अंतर मंथन में लग जाना चाहिए और मैं क्या करूं कि मैं भीतर से बदल जाऊं वही हमारा ध्यान होना चाहिए जरूरी नहीं है कि आप बदल जाए तो लोग गालियां देना बंद कर देंगे जरूरी नहीं है कि आपके सब घाव मिट जाएं तो लोग आपका अपमान आप न करेंगे संभावना तो यह है कि जितना ही आप कम प्रभावित होंगे उतने ही लोग ज्यादा चोट करेंगे क्योंकि लोग मजा लेते हैं आपको प्रभावित करने में अगर कोई गाली दे और आप प्रभावित ना हो तो और वजनदार गाली वो आपको देगा क्योंकि आपने उसको बड़ा दुखी कर दिया गाली दी और आप प्रभावित न हो उसका मतलब आप उसके नियंत्रण के बाहर हो गए आप पर अब उसका कोई वर्ष नहीं है कोई ताकत नहीं है आप ताकतवर हो गए वो कमजोर पड़ गया वो और बजनी गाली खोजेगा तो जब कोई व्यक्ति सचमुची साधु होना शुरू होता है तो सारा समाज उसे सब तरफ से कसता है और सब तरफ से कुछ करता है कि छोड़ो ये साधुता, था आज उसी जगह जहां हम सब खड़े उस वक्त परेशानियां बढ़ जाती है महावीर ने कहा है साधु के परिसय उसके कष्ट गहन हो जाते हैं क्योंकि तो जिन जिन के नियंत्रण से वो बाहर होने लगता है वे वे पूरी चेष्टा करते हैं नियंत्रण करने की यहूदियों में एक पुरानी कहावत है कि जब भी कोई तीर्थंकर या पैगंबर पैदा होता है कोई प्रोफेट तो पहले लोग उसको गालियां देते हैं। निंदा करते अगर वो इन निंदाओं और गालियों के पार हो जाए जो कि बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर वो भी निंदा और गाली में पड़ जाए तो लोग उसे भूल जाते हैं क्योंकि वो नहीं जैसा हो गया लेकिन अगर वो इनके पार चला जाए तो फिर लोग उपेक्षा करते हैं। ध्यान रहे, गाली से भी ज्यादा उपेक्षा में ये आपको पता नहीं उपेक्षा इन लोग ऐसा करते हैं जैसे वो है ही नहीं उसके पास से लोग ऐसे गुजर जाते हैं जैसे उसे देख ही नहीं आप ख्याल करें अगर लोग आपकी उपेक्षा करें तो आप पसंद करेंगे कि लोग गाली दें वही बेहतर कम से कम ध्यान तो देते हैं इसलिए लोग अपराध करने को सुख हो जाते हैं जो नेता नहीं बन सकते वो गुंडे बन जाते हैं गुंडों और नेताओं में जरा भी फर्क नहीं गुण का कोई फर्क नहीं दिशाएं थोड़ी भिंड अगर गुंडों को ठीक मौका मिले तो वो नेता बन जाएं और नेताओं को ठीक मौका न मिले तो वो गुंडे बन जाएं। गुंडे और नेता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं नेता भी दूसरे लोग ध्यान दें इस बीमारी से पीड़ित हैं। जितने ज्यादा लोग ध्यान दें उतना ही उसका अहंकार प्रप्त होता है गुंडा भी उसी बीमारी से पीड़ित है लेकिन वो कोई रास्ता नहीं खोज पाता और अगर कुछ ना करे तो लोग उपेक्षा किए चले जाते हैं तब फिर तो वो बुरा करना शुरू कर देता है बुरे पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती एक दफा भले की उपेक्षा संभव हो बुरे की उपेक्षा संभव नहीं है उस पर ध्यान देना ही पड़ेगा अदालत कोर्ट मजिस्ट्रेट पुलिस अखबार सब उसकी तरफ ध्यान देने को खड़े हो जाएंगे वो त्रप्त होता है अपराधियों से पूछा गया है तो वे तृप्त होते हैं जब उनका नाम छपता अखबारों में लोग उनकी चर्चा करते हैं तब वे तृप्त होते हैं तब उन्हें लगता है कि मैं भी कुछ हूं उपेक्षा सबसे ज्यादा कठिन बात है यहूदी कहते हैं कि पहले निंदा होती है पैगम्बर की जब निंदा से वो नहीं पीड़ित होता और पार निकल जाता है तो उपेक्षा करना लोग शुरू कहते हैं कि ठीक कुछ खास नहीं कोई चिंता की जरूरत नहीं और जब वो उपेक्षा को भी पार कर जाता है जो की बड़ी कठिन साधना है परिसर है तब लोग श्रद्धा करना शुरू करते हैं तो जिनकी उन्होंने निंदा की है और जिनकी उपेक्षा की है लंबे अरसे में वे उनकी श्रद्धा कर पाते हैं महावीर कहते हैं जो इन सारी बाहर से घटने वाली घटनाओं को ऐसे सह लेता है जैसा मेरा उनसे कोई संबंध नहीं शांति पूर्वक, जो भयानक अट्ठारह सौ प्रचंड गर्जना वाले स्थानों में भी निर्भय रहता है अभय पर महावीर का बहुत जोर है फियरलेसनेस पर क्योंकि तो महावीर कहते हैं जो अभय को नहीं साधेगा वो मृत्यु से भयभीत रहेगा सारा भय मृत्यु का भय है भय मात्र मूल में मृत्यु से जुड़ा है जो भी चीज हमें मिटाती मालूम पड़ती है उससे हम भयभीत हो जाते हैं जो भी चीज हमें संभालती मालूम पड़ती उससे हम चिपट जाते हैं उसे हम पूर्वक अपने पास रखने लगते हैं महावीर कहते हैं कि अभय का जन्म अत्यंत आवश्यक है तो कुछ भी स्थिति हो तूफान हो कि गर्जना हो कि अंधकार हो एकांत हो जहां मौत किसी भी क्षाण घट सकती है वहां भी जो शांत रहे वहां भी जो मौन रहे अडिग रहे अकंप रहे क्यों अकंप रहने की का इशारा इसलिए है कि अगर कोई ऐसे क्षण में अकंप रहे तो उसका इंद्रियों से संबंध छूट जाता है और आत्मा से संबंध जुड़ जाता है अगर कंपित हो जाए तो आत्मा से संबंध छूट जाता है और इंद्रियों से संबंध जुड़ जाता है इस सूत्र को ठीक से समझने अकंपता आत्मा का स्वभाव है इसलिए जब भी आप अकंप होते हैं आत्मा से जुड़ जाते हैं और कपना इंद्रियों का स्वभाव है इसलिए जितना आप कपते हैं उतनी ही इंद्रियों से जुड़ जाते जितना भयभीत और कंपित व्यक्ति उतना इंद्रियों से जुड़ा हुआ होगा जितना अकंप और निर्भय व्यक्ति उतना आत्मा से जुड़ने लगेगा अकम्पता कृष्ण ने कहा है जैसे ऐसे घर में जहां हवा का झोखा ना आता हो जब कोई दिया जलता है और उसकी लो अकम्प होती वैसी ही आत्मा है अकम्प तो मौका खोजना चाहिए जहां चारों तरफ भय हो और आप भीतर शांत अकम्प रह कठिन होगा शुरू शुरू में भय आपको कपा जाएगा लेकिन उस कंपन को भी देखते रहें। आप बैठे हैं निर्जन एकांत में और सिंह की गर्जना होती छाती तक ढका जाएगी खून तेजी से दौड़ेगा श्वास ठहर जाएगी लेकिन ये सब आप शांति से देखते रहे आप सिंह की फिक्र ना करें आपके चारणों तरफ जो हो रहा है चेतना के दिए के चारणों तरफ उसको आप शांति से देखते रहें। और एक ही ख्याल रखें कि हृदय कितनी ही जोर से धड़के धड़के श्वास कितनी ही तेजी से चले चले रोए खड़े हो जाए हो जाए पसीना बहने लगे बहने लगे लेकिन भीतर में मौन और शांत बना रहूंगा भीतर में नहीं हिलूंगा इस न हिलने को जो पकड़ता जाता है वो धीरे धीरे इंद्रियों से उसकी चेतना धारा मुड़ती है और आत्मा की अनुभव में पृष्ठ हो जाती ऐसी घड़ी आने लगे तो ही मृत्यु में आप बिना कपे रह सकेंगे अन्यथा असंभव अन्य असंभव है मैंने सुना है एक जैव फकीर मरने के करीब था तो उसने अपने शिष्यों से पूछा कि सुनो मैं मरने के करीब हूँ मौत करीब है और ये सूरज के अस्त होते होते मैं शरीब छोड़ दूंगा जरा मैं तुमसे इसका लहा चाहता हूँ रास्ता बताओ कुछ ऐसा अणूठा जैसा कोई कभी ना मरा हो मरना तो है तो थोड़ा मरने का मजा ले रहे शिष्य तो छाती पीट कर रो रहे उनकी समझ में भी, भी नहीं आया कि गुरु पागल तो नहीं हो गया मरने के पहले एक शिष्य ने कहा कि आप खड़े हो जाएं क्योंकि खड़े होकर कभी किसी का मरना नहीं सुना उसने कहा कि नहीं मेरे गुरु ने कहा है कि एक दफा एक फकीर खड़ा खड़ा मरा था वो वो हो चुका किसी ने सिर्फ मजाक में कहा कि आप सीशासन लगा के खड़े हो जाएं, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि कोई सिर के बल खड़ा और मर गया हो। ने बात जस्ती वहां सान लगा के खड़ा हो गया उसके पास के ही बिहार में उसकी बड़ी बहन भी थी उस तक खबर पहुंची कि उसका भाई मरने के करीब है वो सीशासन लगा के खड़ा हो गया वो आई और उसने जोर से धक्का भी और कहा बंद करो ये सरारत बूढ़े हो गए और सरारत नहीं छोड़ी सीधे मरो जैसा मरा जाता वो फकीर हंसा और सीधा लेट गया और मर गया जैसे मौत एक खेल है सीधे मरो उसने कहा सरार छोड़ो बचपन से तुम्हारी खराब आदत ये कोई ढंग है मरने का और फकीर हंसा भी उसने कहा मेरी बड़ी बहन आ गई आगे मेरा न चलेगा लेट जाता हूं और मर जाता हूं मौत को जो ऐसा हल्के से ले सकते होंगे वे वही लोग हैं जिन्होंने इसके पहले अकम्परा तो महावीर कहते हैं अभे सुख दुख दोनों को जो संभाव पूर्वक सहन करता है वही भिक्षु है ये जरा समझ रहे सुख दुख दोनों को संभाव पूर्वक सहन करता हो जैसे सुख भी एक दुख है दुख तो दुख है ही आपने कभी सुख को ठीक से देखा हो तो आपको पता चल जाए कि वो भी दुख है सुख और दुख दोनों उत्तेजित स्थितियां हैं आप सुख में भी उत्तेजित हो जाते कभी कभी कुछ लोग सुख में मर तक जाते हैं दुख में भी आप उत्तेजित हो जाते हैं दुख और सुख का दोनों का स्वभाव है कि आप कंपित हो जाते हैं सब डमाडोल हो जाता है भीतर तूफान हो जाता है। एक तूफान को आप अच्छा कहते हैं क्योंकि आप मानते हैं कि वो सुख है एक तूफान को बुरा कहते हैं क्योंकि धारणा है कि वो दुख है ये सब धारणाओं की बात है व्याख्या की बात है लेकिन दोनों स्थितियों में अगर हम वैज्ञानिक से पूछें कि शरीर की जांच करें तो वो कहेगा शरीर दोनों स्थितियों में अस्त है उत्तेजित कभी कभी सुख ऐसा भी हो सकता है कि हृदय की धड़कन ही बंद हो जाए आप खत्म ही हो जाए इतना बड़ा सुख हो सकता है और दुख तो हम जानते हैं लेकिन सुख को हमने ठीक से कभी नहीं परखा है कि उसमें भी हमारा स्वास्थ्य खो जाता शांति नष्ट हो जाती भीतर की क्षमता दिख जाती तराजू चेतना का दमाडोल हो जाता महावीर कहते हैं आनंद है अनुत्तेजित चित्त की अवस्था सुख भी उत्तेजना है दुख भी उत्तेजना है और सुख और दुख इसलिए हमारी व्याख्याएं हैं वही चीज दुख हो सकती है वही चीज सुख हो सकती है जरा परिस्थिति बदलने की जरूरत मैंने सुना है कि मुला नसरुद्दीन और उसके साथी पंडित राम शरण दोनों एक साझेदारी में व्यापार कर रहे थे और उन्होंने बहुत से कोट पतलून खरीद लिए बड़े सस्ते मिल रहे थे लेकिन फिर बेचना मुश्किल हो गया सारा पैसा उलझ गया अब वो बड़े घबराए नया नया धंधा किया था और फंस गए अब दोनों चिंतित और परेशान थे और सोच रहे थे क्या करें मुफ्त बांट दें या क्या करें इनका क्योंकि इनको रखने का किराया और बढ़ता जाता था कोई खरीदार नहीं था और सोमवार की संध्या की बात है एक खरीदार आ गया और वो इतना आंदोलित हो गया उन सबको देख इन पतलून को जो बिक नहीं रहे थे कि उसने कहा मैं सब खरीदता हूं और मुंह मांगा दाम जो तुम देते हो जो तुम कहो चुकता लाज खरीदता हूँ लेकिन एक शर्त है कि तीन दिन प्रतीक्षा करनी पड़ी आज सोमवार है मंगल बुध, बृहस्पति, बृहस्पति की शाम पांच बजे तक मुझे अपने परिवार से पूछना पड़ेगा क्योंकि तो सभी साझेदारी का धंधा है तो मैं तार करूंगा मेरा परिवार के लोग बाहर तीन दिन बाद ठीक पांच बजे तक अगर मेरा इंकार का तार आ जाए तो सौदा कैंसिल अगर इंकार का तार ना आए तो सौदा पक्का जो तुम्हारा दाम है हिसाब तैयार रखो मैं दो तो चार दिन में सब सामान उठवा लूंगा फांसी लग गई अब वो दोनों बैठे हैं और एक दिन गुजरने लगा वो पांच बजे तीसरा दिन भी आ गया अब चार बज गए अभी तक कुछ नहीं हुआ तो मगर अब सांस अटकी कि कहीं ऐसा ना हो कि टेलीग्राम वाला आ जाए और दस तक दे दे पांच के पहले वो कह दे कि फिर चार बज गए फिर पौने पांच अब तो बिल्कुल जीना मुश्किल हुआ जा रहा और ठीक पौने पांच बजे तार वाले ने दस्तक दी उसने कहा टेलीग्राम दोनों की सांस वही रुक गई अब कोई उठते ना बने आखिर ताकत लगाकर के मुला नसुद्दीन उठा बाहर गया पैर चलते नहीं हाथ कपड़े हैं पसीना छूट रहा पंडित जी तो आस बन के वहीं राम स्मरण करते रहे उसने जाके तार खोला हाथ कपड़े और जोर से खुशी से चीखा कि पंडित राम शरण दास योर फादर हैज डाइड ए गुड न्यूज बाप का मरना भी किसी क्षण में गुड न्यूज हो सकता है एक सुखद समाचार कि पिता चल बसे दोनों प्रसन्न हो गए तो वो मुझे सामान देखना है क्या दुख है और क्या सुख निर्भर करता है परिस्थिति पर व्याख्या पर जो सुख है वो दुख जैसा मालूम हो सकता है जो दुख है वो सुख जैसा मालूम हो सकता है किसी से प्रेम हो और गले लगे खड़े हैं कितनी देर सुख रहेगा ये गला लगना अगर पत्नी छोड़ने से इंकार ही कर दे तो दो चार पांच मिनट में आप अपनी गर्दन हिला के बाहर होना चाहेंगे लेकिन हाथ जंजीरों की तरह जकड़ जाए तो जो बड़ा सुख मालूम हो रहा इतना फूल की तरह कॉमल था वो पत्थर की तरह दुख हो जाएगा छुआ यही दुख हो गया है परिवार परिवार में कि जो आलिंगन था किसी क्षण वो अब जंजीर हो गई अब उससे छूटने का उपाय नहीं महावीर कहते हैं सुख भी दुख का ही एक रूप है और यह बड़ी वैज्ञानिक बात है जैसा हम कहते हैं कि गर्मी और सर्दी दो चीजें नहीं हमको दो चीजें मालूम पड़ती है वैज्ञानिक कहता एक है एक ही तापमान के दो डिग्रियां है एक ही चीज है गर्मी और सर्दी अंधेरा और प्रकाश एक ही चीज है सिर्फ तापमान एक ही चीज के दो डिग्रियां हैं जो आपको गर्मी मालूम पड़ती है वो सर्दी मालूम पड़ सकती है जो सर्दी मालूम पड़ती है वो गर्मी मालूम पड़ सकती है निर्भर करता है कि किस हालत में आप अगर आप एयर कंडीशन कमरे से बाहर आए तो आपको गर्मी मालूम पड़ती है जो वहां खड़ा है उसको गर्मी का कोई पता नहीं आप धूप से आ रहे हैं एयर कंडीशन कमरे में तो आपको बड़ा शीतल मालूम पड़ता है जो वहां बैठा है उसे कुछ पता नहीं कि शीतलता है सापेक्ष सुख दुख भी सापेक्ष घटनाएं हैं भीतर महावीर कहते हैं जो दोनों को सम्भाव से सहन कर लेता जो न उत्तेजित होता दुख में और न उत्तेजित होता सुख में जो दोनों का संभावी साक्षी हो जाता वही भिक्षु है जो हाथ पांव, वाणी और इंद्रियों का यथार्थ संयम रखता है जो सदा अध्यात्म में रक्त रहता है जो अपने आप को भली भांति समाधि करता है जो सूत्रार्थ को पूरा जानने वाला है वही भिक्षु है दो तीन बातें ख्याल में ले लेनी चाहिए निश्चित ही जैसे जैसे साक्षी भाव बढ़ता है जीवन में संयम बढ़ता है तब हाथ भी अकारण नहीं हिलता तब आंख भी अकारण नहीं उठती तब जीवन का रंच रंच विवेक पूर्वक हो जाता है तब आप वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं तब आप वही करते हैं जो करना चाहते हैं। बुद्ध के पास एक आदमी बैठा है सामने और बैठ के अपना पैर का अंगूठा हिला रहा बुद्ध बोलना बंद कर देते हैं और कहते हैं मित्र ये अंगूठा क्यों हिलता है वह आदमी जैसे बुद्ध ये कहते हैं रुक है रोकने की जरूरत नहीं पड़ती होता जाता है उसको खुद ही ख्याल आ जाता है उसने कहा छोड़िए दिया आप भी कहा की बात न पढ़ रहे ये तो यही हिलता था मुझे कुछ पता ही नहीं था बुद्ध ने कहा तेरा अंगूठा और तुझे पता ना हो और हिलता रहे तो तू बड़ा खतरनाक आदमी तो किसी की गर्दन भी काट सकता है तेरा हाथ हिल जाए, तेरा अंगूठा और तुझे पता नहीं और हिलता है तो तू मालिक नहीं है होश संभाल तो महावीर कहते हैं हाथ पांव, वाणी इंद्रिया जिसकी सभी संयमित हो गई है जिसके विवेक ने सभी चीजों की मालिकियत आत्मा को दे दी है और अब कुछ कोई भी इंद्री अपने ढंग से अपने आप कहीं नहीं जा सकती आपकी बिना मर्जी के रोआ भी नहीं हिल सकता जो सदा अध्यात्म में रख है जिसकी जीवन जिसकी चेतना जिसकी ऊर्जा प्रतिफल एक ही बात की खोज कर रही है कि मैं कौन जो हर अनुभव से अनुभोक्ता को पकड़ने की चेष्टा में लगा है जो हर घड़ी बाहर से भीतर की तरफ मुड़ रहा है जो हर अवसर को बदल लेता है और चेष्टा करता है कि हर अवसर में मुझे मेरा स्मरण सजग हो जाए जो प्रति स्थिति में आत्म स्मृति को जगाने की कोशिश में लगा है जो भीतर के दिए को उकसाता रहता है ताकि वहां ज्योति मदनी ना हो जाए और बाहर का कितना ही अंधेरा हो भीतर के प्रकाश को आच्छादित ना कर जाए ऐसे व्यक्ति को महावीर कहते हैं जो अपने को सब, सब भांति समाधि करता है सुतास को जानने वाला वही भिक्षु है समाधि शब्द बड़ा अद्भुत है समाधान शब्द से हम वर्चित हैं समाधि समाधान का अंतिम क्षण जो व्यक्ति सब भांति अपना समाधान खोज लिया है जिसके जीवन में अब कोई समस्या नहीं है कोई प्रश्न नहीं है जो हर तरह से समाधि थे इस थोड़ा सोचने जैसा है हम सब पूछते चले जाते हैं जितना हम पूछते हैं उतने उत्तर मिल जाते हैं लेकिन हर उत्तर और नए प्रश्न खड़े कर देते हजारों साल से आदमी पूछ रहा है किसी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं हर प्रश्न कुछ उत्तर लाता है लेकिन फिर उत्तर से नए प्रश्न खड़े हो जाते हैं कोई पूछता है किसने बनाया जगत को कोई कहता है ईश्वर ने बनाया अब फिर सवाल ईश्वर का हो जाता है कि ईश्वर कौन है क्यों बनाया और इतने दिन तक क्या करता रहा जब तक नहीं बनाया और ऐसा जगत किसलिए लिए बनाया जहा दुखी दुख हजार प्रश्न खड़े होते हैं एक उत्तर दर्शन शास्त्र फिलोसफी प्रश्न उत्तर और उत्तर से हजार प्रश्न इस तरह बढ़ता जाता है द्रक्ष धर्म समाधि की खोज है उत्तर की नहीं तो धर्म की यात्रा बिल्कुल अलग है प्रश्न का उत्तर नहीं खोजना है बल्कि प्रश्न गिर जाए ऐसी चित्त की अवस्था खोजनी एक प्रश्न उठता है किसने जगत बनाया अब इसके उत्तर की खोज में आप निकल जाए तो अनंत जीवन आप चलते रहे लेकिन धार्मिक व्यक्ति जिसको महावीर भिक्षु कह रहे हैं सन्यासी वो ये नहीं पूछता कि किसने जगत बनाया वो कहता है ये निष्प्रयोजन है किसी ने बनाया हो ना बनाया हो मुझे क्या लेना देना है असली सवाल ये नहीं है कि जगत किसने बनाया असली सवाल ये है कि मैं ऐसी अवस्था में कैसे पहुंच जाऊं जहां कोई प्रश्न ना हो जहां मेरा चित्त निस्तरंग हो जाए जहां कोई समस्या ना हो ये रास्ता बिल्कुल अलग है अगर प्रश्न छोड़ने हैं तो ध्यान करना पड़ेगा अगर प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं तो विचार करना पड़ेगा विचार से उत्तर मिलेंगे उत्तरों से नए प्रश्न मिलेंगे और जाल फैलता चला जाएगा अगर प्रश्न छोड़ने हैं तो ध्यान करना पड़ेगा एक प्रश्न उठता है उसके उत्तर की खोज में मत जाए उस प्रश्न को देखते हुए खड़े रहें और तब तक खड़े रहें भीतर जब तक कि वो प्रश्न तिरोहित न हो जाए आंख से ओझल न हो जाए पर्दे से हट न जाए हर चीज हट जाती आप थोड़ी हिम्मत से लगे रहें सोचे आपको पता होगा कि आपके पिता का चेहरा कैसा है जब तक आपने गौर नहीं किया तब तक पता है आंख बंद करें, हल्की सी छवि आएगी फिर गौर से देखें आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे पिता का चेहरा अस्त व्यस्त होने लगा अपने पिता का चेहरा और पकड़ में ठीक से नहीं आता और गौर से देखें रेखाएं धूमे हो गई चेहरा हटने लगा और गौर से देखें देखते चले जाएं, थोड़ी देर में आप पाएंगे पर्दा खाली हो गया वहां पिता का कोई चेहरा नहीं चित्त से किसी भी चीज को विसर्जित करना हो गौर से देखना कला है तू भी अठिन क्यों पूरा ध्यान उसी पर हो जाए वो नष्ट हो जाए ध्यान अग्नि और किसी भी विचार को जला देती आप करें और देखें किसी भी विचार को सोचे मत सिर्फ देखें खड़े हो जाए और देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। थोड़ी देर में आप पाएंगे वो तिरोहित हो गया वहां खाली जगह रह गई वो खाली जगह समाधान है और जब कोई व्यक्ति ऐसी कला से चलते चलते चलते उस जगह पहुंच जाता है जहां प्रश्न उठते ही नहीं खाली जगह रह जाती वो समाधिस्थ है इस समाधि में आत्मा का अनुभव होता है क्योंकि इस समाधि में मन नहीं रह जाता है। मन है विचार जब विचार खो गए मन है प्रश्न जब प्रश्न खो गए तब कोई मन नहीं बचता अमन नो no माइंड कबीर ने कहा है अमनी स्थिति आ गई अब अमर झरता ही रहता है और तो जब मन नहीं रह जाता अमनी स्थिति आ जाती उसको महावीर कहते हैं समाधि इस समाधि को उपलब्ध हो जाना जीवन का परम लक्ष्य इस समाधि को उपलब्ध होकर ही आपके भीतर परमात्मा का फूल खिल जाता है और जब तक वो फूल न खिल जाए तब तक, तक जीवन से दुख उत्तेजना बेचैनी तकलीफ चिंता संताप के मिटने का कोई उपाय नहीं उस फूल के खिलने के लिए ही ये सारा आयोजन है तो महावीर कहते हैं वही है भिक्षु जो शांत है इतना ही बाहर से उसका कोई संबंध न रहा जो अभय है इतना कि बाहर से कोई भी चीज उसे कंपित नहीं कर सकती और जो समाधि है जिसके भीतर भी प्रश्न उसने बंद और जो समाधि है जिसके भीतर भी प्रश्न उसने बंद हो गए वही भिक्षु पांच मिनट रुकें कीर्तन करें और फिर जाए